तमाम स्टूडेंट के बिहाफ पर जे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पूरे देश के लोगों को यहां मौजूद मीडिया चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको अपना कल्याण करना चाहता हूँ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरी दुनिया के वो तमाम लोग चाहे वो एडमिशियन हो चाहे वो स्टूडेंट हो तंग विज्ञान के साथ वो एक्सपेंड किए हैं इसलिए हम उनको वो तमाम लोग चाहे वो, वो मीडिया के लोग हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हो, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल लोग हो। वो तमाम लोग आज जो इस जयनियों को बचाने की लड़ाई के साथ खड़े हैं जो रोहित बेमुरा को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं उनको मैं लाल सनाम पेश करता हूं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के बड़े बड़े महानुभाव जो पार्लियामेंट में क्या सही है क्या गलत है इसको वो करने का दावा कर रहे हैं उनको धन्यवाद उनकी पुलिस को धन्यवाद और मीडिया के उन चैनलों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बदनाम बदनाम हुए तो क्या हुआ नाम नहीं हुआ कम से कम जेएनयू को बदनाम करने के लिए ही उन्होंने प्राइम टाइम पे जगह दिया किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है खास करके एवीवीपी के प्रति तो कोई भी नफरत नहीं वो है क्यों वो इसलिए कि हमारे कैंपस का जो एवीवीपी है वो दरअसल बाहर के एवीवीपी से ज्यादा रेशनल है तो मैं कहना चाहता हूं वो सारे लोग जो अपने आप को राजनीतिक विद्वान समझते हैं तो एक बार पिछला प्रेसिडेंशियल डिबेट का जो हालत हुआ है एबीवीपी के कैंडिडेट का उसका वीडियो देख लीजिए साहब और जो मोस्ट इंटेलेक्ट पर्सन है इस देश में एबीवीपी का जो जेएनयू का एबीवीपी है उसको जब हमने पानी पानी कर दिया तो में आपका क्या होगा इसका अंदाजा लगा लीजिए इसीलिए एबीपी पी प्रति कोई दुर्भावना नहीं है क्योंकि हम लोग सच में लोकतांत्रिक लोग हैं हम लोग सचमुच का संविधान में भरोसा करते हैं इसीलिए एबीवीपी को दुश्मन की तरह नहीं विपक्ष की तरह देखते हैं हम लोग मैं तुम्हारा वीच हंटिंग नहीं करूंगा क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक तो कि ये जो तमाम प्रक्रिया हुई है मैं पहली बार कसम से ये उसका कहावत की तरह नहीं है कि सावन में पैदा हुआ और भादों का बाढ़ देखकर कहा हो कि इसी बाढ़ नहीं देखी सच में कह रहा हूं जेएनयू ने जो दिखाया है जेएनयू जिस तरीके से खड़ा हुआ है इस देश के अंदर सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए करना चाहते हैं और मजेदार बात यह है कि ये स्पॉन्टेनियस है और ये बात मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका सब कुछ प्लान था हमारा सब कुछ स्पॉन्टेनियस है तो इस देश के संविधान में इस देश के कानून में और इस देश की न्याय प्रक्रिया में भरोसा है इस बात का भी भरोसा है कि बदलाव ही सत्य है और बदलेगा हम बदलाव के पक्ष में खड़े हैं और यह बदलाव होते हैं पूरा भरोसा है अपने संविधान पर पूरे तरीके से खड़ा होते हैं अपने संविधान के उस तमाम धाराओं को लेकर जो प्रस्तावना में कहा गया है समाजवाद धर्मनिरपेक्षता समानता उसके साथ खड़े हुए हैं सवाल पूछ रहा था मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज भाषण नहीं दूंगा आज मैं सिर्फ अपना अनुभव आपको बताऊंगा क्योंकि पहले पढ़ता ज्यादा था सिस्टम को झेलता कम था इस बार पढ़ा कम है झेला जाना। इसीलिए जो कहूंगा जेईनई में लोग ज्यादा रिसर्च करते हैं प्राइमरी डेटा है भाई साहब इन्फॉर्मेशन है तो पहली बात यह है कि जो प्रक्रिया न्यायालय के अधीन है उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है सिर्फ एक बात कहा है और इस देश की तमाम वो जनता जो सच में संविधान से प्रेम करती है जो बाबा साहब के सपनों को सच करना चाहती है वो इशारों ही इशारों में समझ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं जो मामला सब जुड़ित है उसपे मुझे कुछ नहीं कहना है प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है <laughs> कहा है सत्यमेव जयते <laughs> मैं भी कहता हूँ प्रधानमंत्री जी आपसे भारी वैचारिक मतभेद है लेकिन सत्यमेव जाते चूंकि आपका नहीं इस देश का है इस संविधान का है मैं भी कहता हूं सत्यमेव को तो और तो सत्य की जय होगी और इस लड़ाई में वो तमाम लोग जो शामिल हैं उनको एक बात बस कहते हुए अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा बस तो एक बात यह है कि यह मत समझिएगा कि कुछ स्टूडेंट के ऊपर एक पॉलिटिकल टूल की तरह सेडिशन का इस्तेमाल किया गया है इसको ऐसे समझिएगा कि मैं ये बात अक्सर बोला हूं अपने भाषणों में हम लोग गांव से आते हैं मेरे परिवार से भी शायद आप लोग मुखातिब हो चुके हैं तो हमारे यहां रेलवे स्टेशन पे जिसको टीफन कहा जाता है वहां पर जादू का खेल होता है जादूगर दिखाएगा जादू बेचेगा अंगूठी मनपसंद अंगूठी और जिसकी जो इच्छा है वो अंगूठी पूर्ण कर देगी ऐसा जादूगर कहता है इस देश का भी कुछ नीति निर्माता है वो कहते हैं काला धन आएगा हर मोदी महंगाई कम होगी बहुत हो गई सही मत सही है अब की बार ले आइए सबका साथ सबका विकास वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में हैं हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे है कि उन जुमलों को भुला दिया जाए और यह जुमलेबाज कर रहे हैं और उसको कैसे भुलाया जाए तो ऐसा करो इस देश के तमाम जो रिसर्च फेलो हैं उनका फेलोशिप बंद कर दो लोग क्या करने लगेंगे कहेंगे फेलोशिप दे दीजिए फेलोशिप दे दीजिए फिर कहने का अच्छा ठीक है जो पांच हजार और आठ हजार देता था वही कंटिन्यू रहेगा मतलब बढ़ाने का मामला गया बोलेगा कौन जेएनडू तो जब आपको गालियां पड़ रही है चिंता मत कीजिएगा जो कमाए हैं वही खा रहे हैं आप लोग में विरोधी सरकार है उस जनविरोधी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनका साइबर सेल क्या करेगा वो डॉक्टर्ड वीडियो भेजेगा वो तो आपको कालियां भेजेगा और वो गिलेगा कि आपके डस्टबिन में कितना कॉन्डम है लेकिन यह बहुत गंभीर समय है इसीलिए इस गंभीर समय में हम लोगों को गंभीरता से कुछ सोचने की जरूरत है कि जेएनयू पे हमला एक नियोजित हमला है इस बात को आप समझिए और ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्युपाई यूजीसी मूवमेंट को डिलजेट करना चाहते हैं ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप रोहित बेमुला के जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई को आप खत्म करना चाहते हैं। आप जेएनयू का मुद्दा इसलिए प्राइम टाइम पे चला रहे हैं माननीय एक्सआरएसएस क्योंकि आप इस देश के लोगों को भुला देना चाहते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रूपया उनके अकाउंट में आने की बात कही थी लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं जेएनयू में एडमिशन पाना आसान नहीं है तो जेएनयू के लोगों को भुला देना भी आसान नहीं है आप अगर चाहते हैं कि हम भुला देंगे तो हम आपको बार बार याद करा देना चाहते हैं कि इस देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है जेएनयू से बुलंद आवाज आई है अब हम उसे हमारी लड़ाई को डाइल्यूट नहीं कर सकते क्या कह रहे हैं एक तरफ देश के सीमाओं पर नौजवान मर रहे हैं मैं सैल्यूट करना चाहता हूं उनको जो लोग सीमा पे मर रहे हैं मेरा एक सवाल है जेल में मैंने एक बात सीखी है कि जब लड़ाई विचारधारा की हो तो व्यक्ति को बिना मतलब का पब्लिसिटी नहीं देना चाहिए इसीलिए मैं उस लीडर का नाम नहीं लूंगा बीजेपी के एक नेता ने लोकसभा में कहा कि नौजवान सीमा पे मर रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि वो आपका भाई है या फिर इस देश के अंदर जो करोड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं ते हैं हमारे लिए और उन नौजवानों के लिए जो उस नौजवान के पिता भी हैं उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो वो उस खेत के पूछना चाहते हैं सवाल तो पूछना तो चाहते, तो चाहते हैं कि जो किसान खेत में काम करता है मेरा बाप मेरा ही भाई फौज में भी जाता है और वही मरता है और तुम ये बाइनरी बना करके देश के अंदर एक झूठा डिबेट मत खड़ा करो जो तो देश देश के, मरते तो देश के अंदर ही मरते हैं देश की सीमा पर ही मरते हैं हमारा सवाल है कि तुम पार्लियामेंट में खड़ा होकर किसके खिलाफ राजनीति कर रहे हो वो जो मर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा लड़ने वाले लोग जिम्मेवार नहीं है लड़ाने वाले लोग जिम्मेवार हैं संत ये समी मुझे याद आ रही है शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न सबका सम होगा नरका सम है इसलिए मैंने जेएनयू में जेंडर सेंसिटिव होते हुए सबका कर दिया है शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न सबका सम होगा नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा इसलिए युद्ध के लिए जिम्मेवार कौन है कौन लड़ाता है लोगों को कैसे मर रहे हैं मेरे पिताजी और कैसे मर रहा है मेरा भाई हम पूछना चाहते हैं ये बाइनरी बनाने वाले प्राइम टाइम के दो टकीय स्पीकरों से देश के अंदर जो तो समस्या है या उस समस्या से आजादी मांगना गलत है ये क्या कहते हैं किससे आजादी मांग रहे हैं तुम ही बता दो कि क्या भारत ने किसी को गुलाम कर रखा है नहीं तो आप ये सिर्फ भारत से नहीं मांग रहे हैं भारत से नहीं मेरे भाइयों भारत में आजादी मांग रहे हैं अंग्रेजों से आजादी नहीं मांग रहे हैं वह आजादी इस देश के लोगों ने लड़ करके लिया है अब मैं अपने अनुभव पे आता हूँ <laughs> पुलिस ने हमसे पूछा कि आप लोग लाल सलाम लाल सलाम क्या बात था <laughs> <laughs> यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं था <laughs> पुलिस हमको कभी खाना खिलाने के लिए कभी मेडिकल कराने के लिए ले जाती थी और हम जेएनयू के लोग उसमें से भी मैं ब्रह्मपुत्र का तो मैं बिना बात किए रहता कैसे तो मैं उनसे बात मैं उनसे बात करने लगा और बात किया तो वो आदमी भी वैसा निकला देता मैं तो अंदर पुलिस में कौन नौकरी करता है जिसके पिताजी किसान हो जिसके पिताजी मजदूर हो जिसके पिताजी कमजोर वर्ग के हो, वही पुलिस की नौकरी करता है मैं भी इस देश का वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट बिहार से आता हूं मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूँ मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ और पुलिस में भी गरीब परिवार के लोग ही नौकरी करते हैं मैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर तक की बात कर रहा हूं आईपीएस साहब से मेरा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है तो वो जो सिपाही था उससे बातचीत हुई और जो भी मैं अनुभव कहूंगा वो बस बातचीत का हिस्सा है उसने पूछा कि लाल सलाम लाल सलाम क्या है हमने कहा लाल मतलब क्रांति और सलाम मंतव क्रांति को सलाम तो कहा मतलब समझ में नहीं आया बोले इनकलाब जिंदाबाद बोला जानते हैं तो बोले क्रांति को ही उर्दू में कहते हैं कहा यह शोधन तो एबीबीपी भी, भी, भी, भी लगाती हैं हम बोले आप समझ में आया वो नकली इनकला भी असली इंकला बताइए कि आप लोगों को बहुत सस्ता सब कुछ जेएनयू में मिला है हम बोले एक बात बताए बोला बताइए बोले आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपका अभी जो हालत है क्योंकि वो अठारह घंटे ड्यूटी करता था हमने देखा उसको और आपको ओवर मिलता है बोला नहीं तो बोले कहां से लेते हैं बोला यही होता है ना जिसको आप करप्शन कहते हैं तो जितना भत्ता मिलता है अब वर्दी के लिए उनको 110 रुपए मिलता है इतने में तो आप बताइए अंदर गारमेंट्स ना आए वर्दी ये बात में खुद सिपाही बोल रहा है हमने कहा इसी से तो आजादी चाहते हैं भुखमरी से भ्रष्टाचार से हरियाणा में एक आंदोलन शुरू हो गया और आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में ज्यादातर लोग हरियाणा से आते हैं मैं उनको बहुत सल्यूट करता हूं तो क्योंकि वो बहुत मेहनती लोग होते हैं तो हमने कहा ये आरक्षण बोला जातिवाद बहुत खराब है हम बोले इसी जातिवाद से तो आजादी चाहते हैं जिसको बोला इसमें तो कोई गलत नहीं है इसमें तो कोई देशद्रोह नहीं है हम बोले आप ये बताइए कि सिस्टम में सबसे ज्यादा पावर किसको है बोला हमारे दंडे को हमने कहा बिल्कुल सही बात क्या आप ये दंडा अपनी इच्छा से चला सकते हैं बोला नहीं हम बोले सारा पावर किसके पास चला गया बोला जो फर्जी ट्वीट पे स्टेटमेंट मेरा हम बोले हम इसी फर्जी ट्वीट करने वाले जो संघी लोग हैं उनसे आजादी का अब ऐसा लगता है कि हम और तुम एक साथ खड़े हैं हम बोले यार इसमें एक दिक्कत है जब सारे मीडिया के लोगों को नहीं कह रहा हूं हमबली बोल रहा हूं क्योंकि तो सारे मीडिया के लोग वेतन वहां से नहीं पाते हैं कुछ लोग वहीं से वेतन पाते हैं और मीडिया में काम करते करते उधर पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग करते करते अंदर जाने के प्रयास में है तो उन लोगों ने ही ना ऐसा माहौल बना दिया है कि हम आपसे वन टू वन बात करते हैं और वो देखिए सनसनीखेज खेल <laughs> ऐसा करते हैं तो लगभग सौ दोस्त तो मेरी तो ये इच्छा हुई थी कि जब तुम आओगे क्योंकि तुम्हारा नाम एफआईआर में आ गया था हम बोले एफआईआर से पहले एबीवीपी के पर्चे में आ गया आज भी आया। एबीवीपी का पर्चा में पहले नाम लिख दिया था हम तमाम एक्यूज का एफआईआर में बाद में नोट हुआ है कि बोला हम सोचे थे तुम, तुम आओगे तो बहुत पीटेंगे लेकिन तुमसे बात करके मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उनको जाकर के पीट दू चाहता हूं मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के लोगों को उस सिपाही ने जो मेरी तरह एक आम परिवार का लड़का है जो मेरी तरह पीएचडी वो भी करना चाहता था लेकिन उसको जेन नहीं मिला जो मेरी तरह इस देश की व्यवस्था को समझकर लड़ाई को लड़ना चाहता था साक्षर और शिक्षित का फर्क समझना चाहता था आज पुलिस की कर रहा है। नौकरी करेएनयू खड़ा होता है पिछले आप जेएनयू के आवाज को दबाना चाहते हैं कि एक कमजोर आदमी पीएचडी ना कर सके क्योंकि शिक्षा जो बेची जा रही है वहाँ पे लाखों रुपया देने के लिए उसके पास फीस नहीं होगा इसलिए वो तो पीएचडी नहीं करेगा इसलिए आप जेएनयू आप बंद करना चाहते हैं उन तमाम आवाज को जो यूनाइट हो सकता है चाहे वो सीमा पे खड़ा हो चाहे खेत में अपनी जान दे रहा हो या जेएनयू में आजादी के लिए संघर्ष कर रहा हो आप उस आवाज को निर्णय नहीं देना चाहते मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा हम सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे इसलिए हम बार बार संविधान की बात करते हैं और लेन ने कहा है डेमोक्रेसी इज इंडिस्पेंसिबल टू सोशलिज्म इसीलिए हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं इसीलिए हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं इसीलिए हम इक्वलिटी की बात करते हैं हम इसीलिए सोशलिज्म की बात करते हैं कि एक चपरासी का बेटा और एक राष्ट्रपति का बेटा एक स्कूल में पढ़ाई कर सके तो लेकिन क्या इतफाक है विज्ञान में कहा गया है कि आप जितना दबाओगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा लेकिन इनको विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि विज्ञान पढ़ना एक बात है वैज्ञानिक होना बहुत दूसरी बात है तो वो लोग जो वैज्ञानिक सोच इस देश में रखते हैं अगर उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए तो इस मुल्क के अंदर जो आजादी हम मांग रहे हैं भूखमरी और गरीबी से शोषण और अत्याचार से दलितों आदिवासियों महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए वो आजादी हम लेकर रहेंगे और वो आजादी इसी संविधान के द्वारा इसी संसद के द्वारा और इसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हम सुनिश्चित करेंगे इस मुल्क में यह हमारा सपना यही बड़ा शहर का सपना था यही साथी रोहित का सपना है देखो एक रोहित को मारे हो उस कंटिन्यूएशन में जिस आंदोलन को तुम दबाना चाहे थे वो आंदोलन कितना बड़ा बनकर के उभरा है कितना बड़ा बनकर एक बात और है अपने जेल के अनुभव से कहना चाहूंगा <laughs> कि हम जेएनयू के लोग और ये मेरा सेल्फ क्रिटिसिज्म है अगर आप लोगों को भी अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म लगे इसको मानिएगा जरूर हम जेएनयू के लोग सब सभ्यशालीन तरीके से बात तो करते हैं लेकिन बहुत ही भारी टर्मोलॉजी में बोलते हैं <laughs> और ये बात इस देश के आम लोगों को समझ में नहीं आता उनका दोष नहीं है वो ईमानदार नेक समझदार लोग हैं आप ही उनके लेवल पे लाकर के चीजों को नहीं रखते हैं और उनके पास पहुंचता क्या है उनके पास पहुंचता है जल्दी फॉरवर्ड करो काम ना पूरा होगा जल्दी फॉरवर्ड करो काम जादा से ज्यादा ग्रुप में भेजते हो अब मोमो देखते हैं और पे बेचते हैं ये जो बेचने की मानसिकता बनाई गई है इस देश के अंदर उसके साथ हमको संवाद स्थापित करना है और मैं जेल के अनुभव से कहना चाहता हूं कि मुझे जेल में दो बाउल मिला एक का कलर कटोरी एक का कलर ब्लू था और दूसरे का कलर लाल था तो उस कटोरे को देखकर बार बार ये सोच रहा था कि मुझे डेस्टनी पे तो कोई भरोसा नहीं है भगवान को भी नहीं जानते हैं लेकिन कुछ अच्छा इस देश में होने वाला है एक साथ लाल और ब्लू कटोरी है और वो फ्लेग मुझे भारत की तरह दिख रहा था और वो ब्लू कटोरी मुझे अंबेड क्राइप मूवमेंट लग रहा था और, रहा तो लग रहा। और मुझे लगा कि अगर इसकी यूनिटी इस देश के अंदर बना दी गई सच कहते हैं अब नोमोर देखते हैं बेचने वाले को भेजते हैं बेचने वाला नहीं चाहिए सबके लिए जो न्याय सुनिश्चित कर सके हम उसकी सरकार बनाएंगे सबका साथ सबका विकास हम सचोटता स्थापित करेंगे खेल में कड़ा पहरा था न्याय <laughs> आपके लिए चना लेकर आए हैं और एक कहावत है जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा हालांकि बहुत देर हो गया है जेएनयू के लिए बहुत दिनों के बाद जेएनयू के स्टूडेंट को जेल भेजा गया है काफी लंबे समय के बाद दो दो दो दो दो। क्योंकि काफी लंबे समय के बाद एक मजेदार बात बता देता हूं ये उससे जुड़ा हुआ है आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय बोलना पड़ेगा ना <स्यां> तो इसको डॉक्टा करके फिर से एक्टिविशन लगा दिया जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे स्टालिन और खुदसेव की बात कर रहे थे मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूँ मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात करते सोलनी की बात कर दीजिए जिसकी काली टोपी लगाते हैं जिससे आपके गुरुजी जी गोलवलकर साहब मिलने गए थे और भारतीयता की परिभाषा जर्मन से सीखने का उपदेश दिया था तो हिटलर की बात खुशेद की बात प्रधानमंत्री जी की बात उसी वक्त योजना की बात हो रही थी मन की बात करते हैं सुनते नहीं मेरी बात हुई है मैं जब भी जेलू में रहता था मैं घर बात नहीं करता था जेल जाके एहसास हुआ कि बराबर बात करनी चाहिए आप लोग भी करते रहिएगा अपने घर वाले से। तो मैंने अपने मां को कहा कि तुमने मोदी पे बड़ा अच्छा चुटकी लिया तो मेरी माँ बोली कि नहीं वो मैंने चुटकी नहीं लिया चुटकी तो वो लोग लेते हैं हंसना हंसाना उनका काम है हम तो अपना दर्द बोलते हैं जिनको समझ में आती है वो रोते हैं जिनको समझ में नहीं आती वो हंसते हैं उसने कहा कि मेरा दर्द है इसलिए मैंने कहा था कि मोदी जी भी किसी की माँ का बेटा हैं, मेरे बेटे को देशद्रोह के आरोप में फंसा दिया है तो कभी मन की बात करते हैं कभी माँ की भी बात कर ले मेरे पास कोई शब्द नहीं था उसको कहने के लिए क्योंकि इस देश के अंदर जो हो रहा है उसमें बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है इसीलिए मैं किसी एक पार्टी बात एक की बात नहीं कर रहा इसीलिए मैं एक, एक मीडिया चैनल की बात नहीं कर रहा इसीलिए मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा मैं सच में पूरे देश की बात कर रहा हूं कैसा देश होगा जिस देश में देश के लोग ही नहीं होंगे आप सोचिए जेएनयू के पक्ष में अगर जो लोग खड़ा हुए हैं उनको बार बार सैल्यूट करने की जरूरत है क्योंकि उस तो बात को समझ रहे हैं कैसे लोग आते हैं जेलयू में यहां पर 60 प्रतिशत लड़कियां एक एकमात्र संस्थान मैं दावे के साथ कह सकता हूं तमाम कमियों के बावजूद जेलयू एकमात्र ऐसा संस्थान है जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करता है और तो जहां लागू नहीं करता लागू कराने के लिए हम लोग नरते हैं यहां जो लोग आते हैं ये बात मैंने आज तक आप लोगों को नहीं कहा होगा और आप लोगों को मालूम भी नहीं चला होगा कि मेरा परिवार तीन हजार रूपये में चलता है क्या मैं पीएचडी कर सकता हूं किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में और किस तरीके से जेल यू पर जब हमला किया जा रहा है और जो लोग इसके पक्ष में खड़ा हो गए हैं मुझे कोई संपत्ति नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से क्योंकि मेरी अपनी एक विचारधारा है लेकिन जो लोग खड़ा हो रहे हैं उनको भी देशद्रोही कहा जा रहा है सीताराम यचूरी को भी मेरे साथ देशद्रोह केस में डाल दिया राहुल गांधी को मेरे साथ देशद्रोह केस में डाल दिया ढीराजा को देशद्रोह के केस में डाल दिया और जो मीडिया के लोग केजरीवाल को डाल दिया तो जो, लो, जो लो, मीडिया के लोग जो जेएनयू के पक्ष में बोल रहे हैं दरअसल वो जेएनयू के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं वो सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं झूठ <स्थाँगा> झूठ तो बोल रहे हैं उनको गालियां भेजी जा रही है उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है ये कैसी स्वयंभू राष्ट्रभक्ति है भाई साहब यू क्लेम्ड सवाल हमने पूछा कुछ लोग तीन चार बस जेल में मुझे पूछे कि सच में नारे लगाए हो तो सच में लगाए हैं फिर जाके लगाए गए बोले फर्क कर पाते हैं क्रवेशनैलिटी खत्म हो गई। भाई साहब अभी दो साल ही सरकार को आया हुआ है तीन साल और जेल ना है इतनी जल्दी या अपनी रेस्टि लूज नहीं कर सकता है क्योंकि तो इस देश के सिक्सटी परसेंट लोगों ने उस मानसिकता के खिलाफ वोट दिया है इस बात को चमक रख दिया इकतीस प्रतिशत तो देश और उसमें से भी कुछ आपके जुमलेबाजी में फंस गए कुछ को तो आपने हर हर कह के ठक लिया आजकल अरहर से परेशान है हमेशा के लिए जीत मत समझिए और यह बात सच है कि सौ बार झूठ को झूठ कहते हैं तो वो सच हो जाता है लेकिन यह झूठ के साथ होता है सच के साथ नहीं होता क्या सौ बार हम सूरज को चंद्रमा चंद्रमा कहेंगे तो वो चंद्रमा हो जाएगा वो सूरज ही रहेगा आप हजार बार कह लीजिए आप झूठ को ही झूठ बना सकते हैं आप सच को झूठ नहीं बना सकते और यह जो आपकी साजिश है इनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसे लोकसभा में ये लाते हैं बाहर में लोकसभा के बाहर देश में ध्यान भटकाओ प्रस्ताव इनका चलता है जनता के जो वाजिब सवाल हैं उनसे लोगों को भटका दिया जाए लोगों को फंसा दिया जाए जिसमें नया नया जिंदा। है इधर ऑक्यूपाय यूजीसी चल था साथी रोहित की हत्या हो साथी रोहित के लिए आवाज उठाया देखते देखते देखिए देश का सबसे बड़ा देशद्रोह राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा ये चला दिया ज्यादा दिन चलेगा नहीं तो इनकी अगली तैयारी है राम मंदिर बनाएंगे आज की बात बताता हूं आज एक सिपाही से बात हुई निकलने से पहले कहा धर्म मानते हो हमने कहा धर्म जानते नहीं पहले जान ले फिर मानेंगे बोला किसी परिवार में तो किसी परिवार में तो पैदा हुए हो हमने कहा इतफाक से हिंदू परिवार में पैदा हुए तो कहा कि कुछ है जानकारी हमने कहा मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से भगवान ने ब्रह्मांड को रचा है और कंकण में भगवान है आप क्या कहते हैं हमने कहा उसने कहा बिल्कुल सही बात है तो हम कुछ लोग जो है भगवान के लिए कुछ रचना चाहते हैं इस पर आपकी क्या राय है आईडिया महापूर्वक आइडिया है कितना बट चढ़ाओगे भाई अस्सी से 180 एक बार बना लिए थे बेड़ा पार लगा दिए थे मुख में राम बगल में छूई अब कि नहीं चलेगा अब की थोड़ी दूरी बदल गई है लेकिन इनकी कोशिश है कि चीजों को भटकाया जाए ताकि इस देश के अंदर जो वाजिब सवाल है उसको विमर्श न खड़ा हो आज आप यहां खड़े हैं आप यहां बैठे हुए हैं आपको लगता है कि आपके ऊपर एक हमला हुआ है सचमुच ये बड़ा हमला है लेकिन यह हमला मेरे दोस्त आज नहीं हुआ है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आरएसएस के मुखपत्र पत्र में बकायदा एक कवर स्टोरी किया गया था जेएनयू के ऊपर स्वामी जी का बयान आया था जेएनयू को लेकर के और मुझे डेमोक्रेसी में पूरा भरोसा है अगर एबीपी के मेरे दोस्त सुन रहे हैं तो मेरा सादर अनुरोध है उनसे एक बार स्वामी जी को ले आइए आमने सामने बीमार कर लेते हैं अगर तार्किक तरीके से कुतर्क से नहीं अगर तार्किक तरीके से वो साबित कर देंगे कि जेएनयू को चार महीने के लिए बंद कर देना चाहिए तो मैं उनकी बात को सहमत हो जाऊंगा अगर नहीं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा जैसे पहले देश से बाहर से फिर चले जाइए देश का देश। इस तरीके से हमला किया जाता है मजेदार तो बात मैं आपको बताऊं शायद आप लोग कैंपस के अंदर थे तो उन चीजों को देख नहीं पाए कितना प्लानिंग था पूरा प्लान डे से प्लान था इतना भी दिमाग नहीं लगाते हैं मेरे दोस्त यहां के जो टीबीपीओ का दोस्त नहीं है वो बाहर का भी है <laughs> कि पोस्टर तक नहीं बदलता है जो प्रोटेस्ट जिस हैंडबिन के साथ जिस तख्ती के साथ हिंदू क्रांति सेना करता है वही प्रोटेस्ट उसी तख्ती के साथ एबीवीपी करता है वही प्रोटेस्ट वही कंटेंट उसी डिजाइन के साथ कोट इनकोट एक्स आर्मी में मार्च करते हैं इसका मतलब है कि सबका प्रोग्राम नागपुर में तैयार हो रहा है ये कोई स्कूल प्रोग्राम नहीं है मेरे देश मोटी मोटी एक बात है और वो बात है इस मुल्क के अंदर जो आवाज है संघर्ष की उसको दबाना मोटी मोटी बात है जिस देश के लोगों के सामने जो उसके जीवन के बुनियादी सवाल हैं उससे जनता के ध्यान को भटकाना और मोटा मोटा सवाल है कि इस जेएनयू कैंपस के अंदर जो लड़ने वाले लोग हों चाहे वो हो चाहे उम्र हो चाहे आनंद हो वह हो चाहे उनका लीमा हो चाहे आप सम्मेलित कोई हो उसको देश तो ही बता करके जेएनयू के आवाज को दबाना जेएनयू को डिलेस्टिमेट करना इस संघर्ष को खत्म करना लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे ये लंबी लड़ाई है बिना रुके बिना झुके बिना सांस लिए इस लड़ाई को हमको तो आगे बढ़ाना है और इस कैंपस के अंदर जो देश को विभाजित करने वाली ताकत हो चाहे एवीपी के लोग हों चाहे इस कैंपस के बाहर आरएसएस और भाजपा के लोग हों जो इस देश को बर्बादी के कदार पिलाना चाहते हैं उनके खिलाफ हमें एकजुट होकर खड़ा होंगे जेएनयू खड़ा होगा इतिहास खड़ा होगा इतिहास पढ़ रहा है और ये लड़ाई तो यूबीसी मूवमेंट के दौरान तो छेड़ी गयी जो लड़ाई साथी रोहित धमुला ने छेड़ा है और जो लड़ाई आप लोगों ने छेड़ा है इस देश के अंदर अमन पसंद प्रगति पसंद लोगों ने छेड़ा है उस लड़ाई को हम लड़ेंगे जीतेंगे यही हमारा विश्वास है और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सुनते आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए वो तमाम लोग जिस लड़ाई में शामिल हुए हैं उसमें आप लोगों को शरीक बने रहिए इस बात की अपील करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा शुक्रिया इनकलाब जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद सारे न्याय जिंदाबाद हम करेंगे जीतेंगे सारे कौन के साथ पूरे देश के लोगों के पास जाना जरूरी है क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से और ये आग्रह है कि जेएनयू को जितना आपने समय दिया है थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा और पूरे देश को बताइएगा कि जेएनयू के छात्र आजादी मांगते हैं भारत से नहीं भारत को लूटने वालों से आजादी मांगते हैं लगाएंगे तो हम क्या चाहते हैं